ओ भद्रं कर्णेवा भद्रम पश्ये महाजता स्थिर सुतमेप्यसे जगार ओ शांति शांति शान अथर्व वेदी मुंड को तृतीय मुंड के द्वितीय खंड के पंचम मंत्र तक कुछ विचार हो गया है जो की इस मंत्र में कहा गया था उस परमात्मा को प्राप्त करके सम्राप्त प्राप्त करना माने ज्ञान जान करके प्राप्त ही है अप्राप्त की तरह हो रहा है उसको प्राप्त नहीं करना है जानकारी बन इस इस ब्रह्म को परमात्मा को जान का ऋषि लोग जो होते हैं वो दर्शन वाले ज्ञान से तृप्त हैं विषयों से तृप्त नहीं ऐसे जो ऋषि लोग हैं कृतात्मा हैं जिन्होंने अंतकरण को शुद्ध कर दिया है कृतिकृत्य कर दिया आत्मा को जिसने भीतराग हैं विषयों से विषयों आस, के आसक्ति से रहित है और इंद्रिय शांत है जिसके ऐसे लोग ये लोग वो सर्वगत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं ते सर्वगम सर्वतः प्राप्त धीरा का और प्राप्त करते हैं सभी प्रकार से वो हो जाते और हो और युक्ता होकर के समाहरी चित्त वाला होकर सर्वे वागिस सर्वात्म भाव को ही प्राप्त होंगे समष्टि भाव में चले जाएंगे भाव का परित्याग करके समष्टि समिपा जाएंगे ऐसा कहा था आगे <coughs> ये जो वेदांत जनित तो विज्ञान में क्या सामर्थ्य है वो बताना चाहते हैं अगर वास्तव में वेदांत जिस व्यक्ति ने सुना हो समझा हो तो उस वेदांत वेदांतजन्य जो ज्ञान होगा हम ब्रह्माष्टमी जैसा ज्ञान होगा उसके क्या फल है वो वो दिखाते हैं आगे मंत्र में वेदानुनिता था सन्यास योगात शुद्धस ब्रह्म लोकेशुरा परा पुच्ये त सुस ब्रह्म लोकेशुरा मृता परमुच्ये वेदाजान सुनिताेदोपनिषद है उपनिषद में महावाक्य आ जाते हैं उपनिषद का विचार करने से जो ज्ञान होगा वो वेदांत जन्य ज्ञान अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा ज्ञान होगा वेदांत का ज्ञान यही ज्ञान है अहम ब्रह्माष्टमी मैं ही वो परमात्मा हूं ऐसा ज्ञान वेदांत तो विज्ञान वेदांत जनित विज्ञान का जो अर्थ होगा वेदांत जनित जो विज्ञान का अर्थ मान जो विषय होगा क्या होगा जीव ब्रह्म के ऐक्य अर्थ होगा उसका विषय होगा वो निश्चित है सुनिश्चित है जिन लोगों का वेदांत तो विज्ञान के माध्यम से अर्थ निश्चित हो गया जिन लोगों का मान विषय निश्चित हो गया जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो विषय है अहम ब्रह्माष्टी ये जिनको तो निश्चित है अहम ब्रह्माष्टमी ऐसे जो लोग हैं ऐसे ज्ञानी लोग विवेकी लोग वेदांत जनित जो ज्ञान होगा जीव ब्रह्म के ऐक्य को बतलाने वाला ज्ञान उस ज्ञान के माध्यम से अर्थ जीवन जो ज्ञान होना है उस ज्ञान का विषय जीव है हो गया ऐसे लोग दूसरा संन्यासात शुद्ध सत्ता यह तो वेदांत जनित विज्ञान है उनके पास जिससे अर्थ सुनिश्चित हो गया अर्थ मान विषय विषय जो वेदांत का विषय है जीव ब्रम की ऐक्य निश्चित तो हो गया दूसरी बात सन्यास के माध्यम से सन्यास भी है उसके जीवन में सन्यास त्याग सर्वत्यागाप्रेषणा प्रेषण सर्वत्र ससाधन कर्मों कर्म का परित्याग शिखा सूत्र आदि जो साधन होते हैं उसके सहित कर्मों का परित्याग संन्यास क्योंकि अब जब कर्मों की फल की इच्छा नहीं है तो कर्म को क्यों रखेगा कर्म के साधन क्यों रखेगा यह सन्यास है सर्व रूप सन्यास उसके संबंध से युगा यतया शुद्ध सत्व शुद्ध सत्व यथय जिनका अंतकर्म शुद्ध हो गया सन्यास रूप साधन के माध्यम से जिनका सत्व माने अंतकर्म जिसका शुद्ध सु, है निर्मल है ऐसे यति लोग ऐसे सन्यासी लोग जो होंगे ते इनको क्या मिलेगा फल तो कहा ते ब्रह्म लोक सुंत काल ब्रह्मलोक का अर्थ है ब्रह्म लोक ऐसा यहां कर्मधारे समास करना षष्टी समास नहीं ब्रह्म का लोक नहीं ब्रह्मरूप लोक कोई तो ब्रह्मलोक में ते मान ब्रह्म में यह अर्थ होगा ते ये लोग पर मृत्युकाल शरीर है तो मृत्यु तो होनी निश्चित है सभी को जाना है जैसा आया है वैसे जाना भी पड़ेगा माने शरीर तो छूटेगा सब सबका छूटेगा परन्तक काल तो ज्ञानी के जो मृत्यु है परांत काल होता है अज्ञानी के मृत्यु अपरांत काल होता है माने आगे पुनः मृत्यु होने की संभावना अज्ञानी की एक मृत्यु का दो मृत्यु हो गई और दूसरे मृत्यु का प्रागुभाव बैठा होगा दूसरे का और इसका आखिर मृत्यु होगी परांत काल इसके आगे जन्म ही नहीं मरण ही नहीं Oh यही परल है परांत काल परम अंत काल परम जो अंतिम काल है माने देहपात होना यही अंतिम काल है उस काल में परामृता अमृता में अमृता परम अमृत स्वरूप होते हुए परा अमृता संत परम अमृत स्वरूप होते हुए अमर स्वरूप होते हुए परिपुच्य सर्वे, सर्वे सर्वे परिमुष्य सबके सब मुक्त हो जाते हैं जन्म मरण के भंदे से मुक्त सर्व हो जाते हैं आत्मभाव में बैठ जाते हैं ये फल होगा ज्ञान का फल ये बताया ठीक भाष्य में कहते हैं और भी बात है वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम समास दिखाते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चित आधार में समास दिखाते हैं वेदांत जनित जो विज्ञान है उपनिषद जन्य जो ज्ञान होगा उपनिषद पढ़ने से जो सुलझा हुआ साधक होगा उसको जो ज्ञान होगा संसारी ज्ञान नहीं होगा उसमें अहम ब्रह्मा स्वीसा ज्ञान होगा अगर वास्तव में ऊपर पढ़ा हो किसी ने वही ज्ञान होगा और भी बात है वेदांत जनित विज्ञान विज्ञानम वेदांत से उत्पन्न जो विज्ञान अहम ब्रह्मास्तमी तृत्ति ये विज्ञान तस्य तथ उसका जो विषय होगा अर्थ माने विषय उस विज्ञान का जो विषय होगा अहम ब्रह्मास्वी जो विज्ञान होगा उस विज्ञान का विषय परमात्मा उसका अर्थ है परमात्मा जो विज्ञान पदार्थ वेदांत तो का पदार्थ जान योग्य पदार्थ वही यह परमात्मा है उस ज्ञान का विषय है तथा मन विषय परमात्मा परमात्मा ही विषय है वेदांत जन्म के विज्ञान का विषय परमात्मा कोई स्वर्गादि लोक नहीं वही विज्ञा वस्तु है यहाँ उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य वस्तु विशेष रूप से ज्ञा विज्ञान या जानने योग्य वस्तु परमात्मा ही है सो अर्थों सुनिश्चित तो ऐसा वो जो परमात्मा रूपी अर्थ है विषय है सुनिश्चित हो गया जिन लोगों के साधन से बेदांत जगत विज्ञान के द्वारा उपनिषद श्रवणादि के द्वारा जो विज्ञान हुआ उस ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा है वह साक्षात्कार हो गया जिन लोगों को सुनिश्चित हो गया जैसे हाथ में रखा हुआ आंवली कोई झूठला को नहीं सकता ठीक इस प्रकार अहम में प्रति दृढ़ हो गए जिनकी ऐसे जो लोग हैं ऐसा वेदांत विज्ञान में सुनिश्चित था कहा। एक और दो तो की टिप्पणी परमात्मा कहा था वेदांत जनित विज्ञान का विषय क्या है परमात्मा किंतु परमात्मा मात्र नहीं परस्मात् अभिन्न आत्मा या परमात्मा का अर्थ ऐसा परमात्मा मने परस्मात अभिन्न आत्मा परमात्मा पर मान पर, परमात्मा उससे अभिन्न जो आत्मा है अपना स्वरूप है ऐसे को यहां परमात्मा सब्द्य भाष्यकार ने प्रयोग किया है मैंने जीव ब्रह्म के ऐक्य मैं वही ब्रह्म हूं ऐसा होना वेदांत जनित विज्ञान का विषय यही होता है ऐसा टिप्पणी कार ने बताया परस्मात् अभिन्न आत्मा परमात्मा ये भाष्य की भी जो परमात्मा आया उसका अर्थ खाली परमात्मा नहीं उस परम तत्व से अभिन्न जो आत्मा है हमारा स्वरूप है ये परमात्मा ऐसा सुनिश्चित हो गया जिनका मैं ब्रह्म हूं ऐसा सुनिश्चित हो गया वेदांत जनित विज्ञान के माध्यम से यही लोग हैं ऐसा विज्ञान मान विषय उसका जो परमात्मा इसका विषय माने विज्ञा विशेष रूप से ज्ञान योग्य वेदांत का विषय यही है अहम ब्रह्मास्मृत्ति बनने जीव ब्रह्म के ऐक्य समझना यही है यही अर्थ सुनिश्चित हो गया जिनका ऐसे जो लोग हैं उनको कहा वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था कहा वेदांत विज्ञान जनित वेदांत भे, जनित विज्ञान के द्वारा विषय सुनिश्चित हो गया है जीव ब्रह्म के आयी अहम ब्रह्मास्वी बुद्धि बनी हुई है दूसरी बात उनके पास ऐसा साधन है सन्यास योगात तेज सन्यास योगात साथ में सन्यास भी है क्या सन्यास है सर्व कर्म परित्याग लक्षण है है संन्यास का मुख्य अर्थ होता है संपूर्ण कर्म जितने भी कर्म है स्वर्ग आदि को प्रापक जो कर्म सब है सबका परित्याग करना कर्म त्यागना कर्म के साधन के सहित कर्म का साधन शिखा सूत्र आदि है तत्त के लिए उसके सहित कर्म का परित्याग करते यह संन्यास है संन्यास युगात मने सर्व कर्म परित्याग लक्षण युगात सर्व कर्म का संपूर्ण कर्म मात्र का परित्याग क्यों स्वर्ग आदि नहीं चाहिए कर्म क्यों करेगा सार्वकर्म परित्याग स्वरूप जो कर योग ऐसे संबंध से केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात योगात केवल ब्रह्मनिष्ठा ही योग है उसका कोई विषयों की इच्छा नहीं है सारे विषयों के साधन को त्याग दिया केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात योगात यही योग है केवल ब्रह्म में नित्रांत स्थिति निष्ठा निरंतर उसी चिंतन में इसका नाम निष्ठा है केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूपात योगाथ ऐसे योग होने से संबंध होने से लक्षण से यथा यह प्रयत्नशील यति कहते हैं यथा बहुवचन है प्रयत्नशील जो होगा आंतरिक प्रयत्न चलता है उसका बाह्य प्रयत्न नहीं है शारीरिक चेष्टा नहीं कर रहा है कोई कर्म नहीं कर रहा है कर्म को छोड़ दिया है किंतु तो आंतरिक प्रयत्न चल रहा उसका हम ब्रह्मा स्विधारा चल रही है वृत्ति यत्नशीला कहा मन बन गया जिनका स्वभाव प्रयत्न करने का स्वभाव है धारा चलाने जो जो की वृत्ति की धारा चलाने का स्वभाव बन गया श्लोक शुद्ध सत्व तीसरे पास साधन क्या है एक तो सन्यास का योग से क्या हुआ सन्यास के संबंध से जिनका अंतकर्ण शुद्ध हो शुद्ध सत्व जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया शुद्ध शुद्धम सत्वम ये शाम थे शुद्ध सत्वा बहुवी समाज शुद्ध हो गया असत्व मान अंतकर्म जिनका अंतकरण निर्मल हो गया सन्यास के योग से कर्म त्याग के योग से अंतकरण निर्मल हो गया जिनका ऐसे लोग शुद्धम सत्वम ये शाम संसा जिसके जिनका शुद्ध सत्व हो गया अंतकरण शुद्ध हो गया जिनका संन्यास के योग से संन्यास के फल यही होगा अंतकर्म शुद्ध हो जाना चाहिए ते शुद्ध सत्व उन्हीं को शुद्ध सत्व कहा ते ब्रह्म लोकेशु अव्यय उसका फल बता बतातेशु संसारी मरण काला ते अपरा कहते हैं संसारी जो हैं उनके जो मरण काल होते हैं अपरांत तो होते हैं माने एकदम अंतिम मरण नहीं होता उनका आगे भी मरना पड़ेगा संसारी की स्थिति ऐसी है ये अपर है किंतु जो ज्ञानियों के जो मरण काल है ये परम है उसके आगे मृत्यु नहीं होगी इसलिए परांत काल भी बोलना चाहते इस देहपात होने पर आगे जन्म ही नहीं होगा तो फिर देहपात होने की संभावना नहीं इसलिए परांतकाल परांतकाल है इसलिए परांत काल कहा परम अंतिम काल को पर बोला हुआ यहां एक कहते हैं संसारिणाम काल संसारी, संसारी मन जीवों की, की जो संसारी है उनके जो मरण काल होते है वो अपरांत अपरांत है क्यों अपरांत है टिप्पणी में कहा तीन नंबर टिप्पणी में अपरांत अपराध न परमा अंतकाल परम अंतकाल नहीं है इसलिए अपरांत कहा है का क्यों प्राग अभाव अधिकारण एक मृत्यु हो गई अभी किंतु तो दूसरे मृत्यु के प्राग भाव बैठा होगा उसी काल में आगामी जो मृत्यु होगी उसके प्राग अभाव होगी बैठा होगा तो ये अपरांत होते संसारियों के जो मरण काल मैंने आगे भी जन्म और मरण होने वाला है सिद्ध तो होता है किंतु तान अपेक्षा उन लोगों की अपेक्षा करके कहा परांत काले कहा का या। यानी कि मृत्यु को कहा परांत काल उन लोगों के लेकर कहा तान अपेक्षा उन संसारियों के अपेक्षा करके मुख्युणाम संसारावसाहित है मुख्यो का जो संसार की समाप्ति होनी है ये देहा अवसान होगा देह समाप्त होगा संसार उपय समाप्त है मुमुक्षुड़ाम जो मुमुक्षु है उनका संसार अवसान है संसार का अवसान माने समाप्ति काल में देह परित्याग का काल है तो कौन से समय है इस शरीर का परित्याग काल ये समय वो परांत काल कहा जाता है तस्वीन परांत काले उस परांत काल में साधका नाम यह जो पर काल तो ये ते ब्रह्मलोकेशु कहा है लोकेशु बहुवचन कैसे तो उसके लिए कहते हैं साधकान बहुतवाद मुख बहुत है बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग कर दिया इसलिए कहा बहुतवाद ब्रह्म लोक ब्रह्मलोक है तो वो एक वचन ही होना चाहिए ब्रह्मलोके लोके होना था ब्रह्म लोकेशु कहा हुआ सप्तम का बहुवचन है साधक बहुत इसलिए कहा ब्रह्म लोक ब्रह्मलोक कर्मधारय समाज करना ब्रह्मलोक शब्द में तत्सष्टी तत्पुरुष नहीं करना ब्रह्मण लोक ब्रह्मलोक ऐसा करेंगे तो जो ब्रह्मा जी का लोक ऐसा अर्थ आ जाएगा ऐसा अर्थ नहीं क्या उनको जाना नहीं है कि ब्रह्मलोक लोक उस ब्रह्मलोक में जाते ही नहीं है इनका आवागमन होना ही नहीं है इसलिए ब्रह्म लोक ब्रह्मलोक जो ब्रह्म ही है लोक उसको ब्रह्मलोक कहा ब्रह्मभाव को प्राप्त होते हैं ब्रह्म लोक ब्रह्मलोक अच्छा एकोपि अनेकवत दृश्यते दे प्राप्त देवा एक होने पर भी अनेक जैसा होकर के दिखाई पड़ता है अपने दृष्टिकोण के आधार पर अथवा भिन्न भिन भिन्न रूप से प्राप्त किया जा सकता है आई तो एक ही है वो ब्रह्म लोकेशु बहुवचन का प्रयोग नहीं हो सकता वहाँ एक ही वचन है किन्तु अनुभवने पर भी एकोपी अनेकवत दृश्यते प्राप्त देवा एक होने पर भी अनेक जैसा होकर के दिखाई पड़ता है या प्राप्त होता है ऐसी स्थिति है इसलिए यहाँ ब्रह्मलो बहुवचन का प्रयोग हुआ है वास्तव में बहुवचन नहीं ब्रह्मलो का एक वचन अतो बहुवचन इसलिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया ब्रमलो कहा इति ब्रह्मणी इत्यर्था। इसका अर्थ होता है ब्रह्मणी ते ब्रम्हलो केश ते ब्रह्मणी उस ब्रह्म में प्राप्त एक हो जाते मिल जाते हैं बोलना चाह रहे हैं परावृता या परा आगे मृता ऐसा विग्रह नहीं करना परा अमृता अमृता है वह सवर्ण दीर्घ और का ये बोलना चाहते हैं परा अमृता परम परम परम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्म परम जो अमृत है अमरण धर्म वाला ब्रह्म है जो कभी मरने वाला नहीं ऐसा ब्रह्मा वो ब्रह्म आत्मभूतम ऐसा जिनका अपना स्वरूप बन गया वो ब्रह्म इसलिए पराअमृता कहा परम अमृत स्वरूप हो गई वो जो परम माने वो वह आत्म स्वरूप हो गया जिनका इसको परावृता अमर धर्म ब्रह्म ही इनका स्वरूप बना हुआ है इसलिए परामृता परा परम आगे अमृतम जो परम अमर स्वरूप है कौन ब्रह्म वही आत्मा हो गया जिनका परामृता का अर्थ करते हैं परम अमृतम माने अमर धर्मकम ब्रह्म जो है आत्मभूतम ये शाम आत्म परम अमृतम ये परम माने पर ब्रह्म जो अमर स्वरूप ब्रह्म है वह आत्मस्वरूप हो गया जिनका उनको कहा परावृता जीवंत ब्रह्म ब्रह्मभूता जीते जी ब्रह्म हो गए जो लोग ब्रह्म भाव पे पहुंचे हुए जीवंत ब्रह्मभूता जीते जी मान जीवन मुक्ति अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए लोग हैं ऐसे लोग परावृता श परम अमृत स्वरूप होते हुए परम अमर स्वरूप होते हुए परिपुज मुक्त होते हुए मुक्त होते हैं बाद में मुक्ति वाली नहीं है जिसको जीवन मुक्ति नहीं मिली हो तो विधेयक मुक्ति भी मिलना मुश्किल ही होगा नगद जीवन मुक्ति में पहुंचे हुए लोग परिमुचंती परिता मुची सभी ओर से फिर संसार के बंधन से छूट जाते हैं देहपात होने पर संसार का कोई गंध ही नहीं रहेगा उनका परिमुचंती परिसमताप मुचंती सभी और से मुक्त हो जाते हैं उनका बंधन का कोई कारण नहीं दिखता ये कहा। कैसे मुक्त होते हैं कहा जाते हैं कहा जाते हैं? का प्रदीप निर्वाण जैसे दीपक गुजता है तो उसके मृत्यु समझो तो कहा जाता है वो दीपक कहीं ना अपने मुख्य कारण में लीन हो जाता है वो तेज में लीन हो जाता है वो तेज है तेज में लीन हो जाता है एक ही हो जाता है छोटा हुआ था वो दीप माने बत्ती के कारण से छोटा दिख रहा था दीपक दीपक माने ज्वाला ज्वाला छोटा दिख रहा क्या क्यों जो बत्ती का कहते धागा के वजह से था धागा समाप्त तो हो गया तेज रूपी हो गया जैसे घट फूट गया घटाकाश महाकाश रूपी है ऐसे ही होगा प्रदीप निर्वाणव घटाकाश दो दृष्टांत दिया दीपक के बूझने के समान अथवा घटाकाश के समान वो जो महाकाश एक आकाशी था हमने मिट्टी के दीवार बना दी जिसको घट कहने लग गए मिट्टी की दीवार हमने बनाई मिट्टी की दीवार बनाई तो घट बोलने लग गए अब वो उसके भीतर दीवार के घेरे में जो आकाश अब बांसने लगा उसको आकाश कहने लग गए वहां आकाश पहले से ही था जहां अभी अभी दिख रहा आपको आकाश व्यापक है उस स्थान पर भी आकाश पहले से विद्यमान था जहां भी घटाकाश प्रयोग हो रहा है वो तो घट बना दिया घटाकाश बोलने लग गए गढ़ को फोड़ देते हैं तो कहा जाता है वो आना जाना कुछ नहीं उसको वो महाकाशिता महाकाशी है वो ठीक इसी प्रकार ये भी आत्मा परमात्मा ही था परमात्मा ही रूप में रहना है कह आना जाना नहीं है ये परमात्मा होते हुए भी जीवन तो क्यों मिला इसको क्यों अंतकरण उपाधि को पकड़ने इसको अंतकरण रूपी उपाधि के कारण से जैसे घट रूपी उपाधि के कारण घटाकाश छोटा दिख रहा था महाकाश में हवाई जहाज चलता है तो घटाकाश में मक्खी चलना भी मुश्किल है अल्पशक्ति वाला अल्पक्य हो गया तो इसी प्रकार यहां भी समझना कि जीव, जीव जो बना हुआ है अंतकरण रूपी उपाधि के कारण जब आत्मज्ञान के द्वारा अंतकरण आदि उपाधि नष्ट हो जाएंगे साथ अविद्याश होगी तो अविद्या का कार्य अंतकरण भी नहीं रहेगा तो उस स्थिति में जैसे घटाकाश महाकाश रूपी था महाकाशी होता है ठीक इसी प्रकार भी ही था ब्रह्म ही होगा जाना नहीं होगा प्रदीप निर्वाणव और घटाकाश कहीं जान नहीं होता हाँ अज्ञान अवस्था में जो है उनके तीन मार्ग दिखाई दिया है एक तो उत्तरायण मार्ग है उपासक के है, मार्ग है उत्तरायण मार्ग ब्रह्म तक जा सकते हैं और एक अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले सौत और स्मार्ट कर्म करने वाले स्वर्ग लोग बोलते हैं दक्षिणायन मार्ग बोलते हैं उसको तीसरा नरकादि मार्ग के लिए माने निषि कर्म करने वालों का मार्ग है जायश्व कर की तृतीय गति बताई है किंतु तो आत्मव्यता तो की गति नहीं है निवृत्य उपया निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं घटाकाश निवृत्त हो गया घटाकाश नाम की निवृत्ति हो गई दीपक नाम निवृत्त हो गया इस ठीक इसी प्रकार यहां भी जीवत्व की तो निवृत्ति होनी है और कुछ नहीं है उपाधि के नाश परिमुचंदी बने परिसमंता मुचंदे सभी तरफ से मुक्त हो जाते हैं संसार के बंधन उनके नाम में लेष भी नहीं रहेगा सर्वे सबके सब मुक्त सब हो जाते हैं ये सबके सब, सब। आत्मज्ञानी लोग न देशांतर में गंतव्य ये देशांतर में जाने की अपेक्षा नहीं करते अज्ञानी को तो इस देश को छोड़ना है उस देश को जाना है बोलते हैं स्वर्ग चले गए बोलते हैं स्वर्गवास हो गया अभी तक भूतल में वास था भू था, भूमि भूवास्था था, अब स्वर्गवास हो गया ऐसा बोलते हैं अने इस देश को छोड़कर उस देश में जाते हैं अज्ञानी को किन्तु ज्ञानी के कोई आवागमन नहीं होता कैसे नहीं होता तो आगे दिखाते हैं शकुनी नाम इवाकासे जले चर। तथा कहा है शकुनीम इवा शकुनीकुनी नाम इवाकासे आकाश में पक्षियों का पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता पैर का चिन्ह जैसे कोई गाय भैंस आदि खो जाए तो क्या करते हैं उसके पैर के चिन्ह को पीछे ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो गाय वैस को लाते हैं मिल जाता है उसे पद चिन्ह हो जाता है पैर का खूरी का चिन्ह बन जाता है किंतु पक्के सड़क में नहीं कच्चे सड़कों में ऐसा होता है किंतु पक्षी उड़ करके चली गई यहां से आकाश में अब वो पक्षी को ढूंढ पाएगा कोई पदचिन्ह ढूंढ करके नहीं ढूंढ गया पता ही न लगता सकोटी इनाम जैसे सकोटी माने पक्षी है पक्षियों का जैसे आकाश में गमन होता है और जल बारीचर जल में विचरण करने वाले जितने भी जल जंतु बाहरीचर बोलते हैं जल। जितने जल जंतु हैं तो उनके भी पद चिन्ह नहीं दिखाई देता कहा जल में पानी में उनका पद चिन्ह नहीं दिखाई देता पैर के चिन्ह नहीं होता पदम यथान दृश्य उनके पैर नहीं दिखाई पड़ते पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते जिस प्रकार जिस प्रकार पक्षियों का आकाश में पैर का चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता और जल में जलचरों का पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता तथा ज्ञान अवतम गति ज्ञानियों की गति भी ऐसी ही है कहा गए स्वर्ग गए ये भी नहीं कह सकते नरक गए ये भी नहीं बोल सकते ब्रह्मलोक गए ये भी नहीं बोल सकते जाते ही गए उनके लिए तो कहा है अन्य सुपार विष्णव कहा है अध्वसु अनध्वगा पार्लोक जो पार जाने की इच्छुक है संसार से पार होने की इच्छुक हैं पार जाना जो चाहते हैं संसार से पार वो तीनों मार्गों में ये स्वर्ग मान उत्तराय मार्ग दक्षिणान मार्ग आदि में अनध्वगा बंती मार्ग काम ही नहीं होते अधता है अध्वगा मान अधान गी थी तो मार्ग में जाने वाले होते हैं अध्वगा बोलेंगे न अध्वगा अनध्वगा मार्ग में नहीं जाते इनका नाण उत्क्राम अंति अंत ऐसी स्तुति है उनका तो प्राण निकलते नहीं इंद्रियां निकलती नहीं यही अपने कारों में लीन हो जाते हैं उनका जाना आना नहीं होता श्रुति स्मृति ये जो शकुन में आकाश है तो स्मृति और अन्यगा अध्यय स्मृति ऐसी श्रुति स्मृतियां बहुत सारे हैं ज्ञानी की कोई गति नहीं होती है आवागमन नहीं रहता देश परिछिन्न है गति संसार विषय होगा जब एक देश को छोड़कर के दूसरे देश में जाना होगा और तो संसार को ही विषय करेगा वो गति गमन देश परिचिन्न हो माना ये देश परिचिन्न ये देश को छोड़ना उस देश को जा करके पकड़ना यह संसार को विषय करने वाली गमन है ये जैसे भूलोक को छोड़ दिया स्वर्ग पहुंच गया तो संसार से बाहर नहीं गया वो संसार गति है देश परिचन्न आई गति तो देश के घेरे में जो गति है ये देश को छोड़ना वो देश को पहुंचना ऐसी जो गति होती है गमन होता है वह संसार विषय कहीं भी जाए चाहे ब्रह्म जाए चाहे स्वर्ग जाए कहीं भी पहुंचे वो संसार में विषय करने वाली गति है वो तो गमन ऐसा है, है ये कहा एक और दो की टिप्पणी गति माने फलम ये कहा देश परिछन्न गति में देश परिचिन्न फल जो होगा संसार को विषय करने वाले संसार विषय है वह इत्यादि संसार के अंतर्गत ही है वो संसार से बहिर्भूत नहीं है वो देश परिचिन्न जो गमन है फल है कहीं भी जाए वो संसार है चाहे ब्रह्मलोक भी पहुंच जाए संसार ही है वो ये कहा क्यों परिचिन्न साधन साध्यवाद वो जो ब्रह्मलोक आदि जो भी मिला आपको चाहे स्वर्य का मिला ब्रह्म मिला किससे किया आपने परिचि साधन से किया आप व्यापक साधन नहीं था आपके पास थोड़े साधन थे परिचिन्न साधन था उसके द्वारा साध्य है वो लोग ऐसे साधन के द्वारा उसको तैयार किया है इसलिए वो भी पर, परिचिन नहीं होगा संसार ही होगा परिचिन्न साधन साध्य क्योंकि परिचिन्न साधन के द्वारा साध्य होने से वो जो संसार विषय के होंगे जो देश परिचन्न गति कह भी जाएगा परिछिन्न नहीं होगा ब्रह्म तो समस्तत्व ब्रह्म व्यापक है समस्त है उसका कहीं भी अभाव नहीं है व्यापक है न देश इसलिए ब्रह्म को प्राप्त करने वाले को देश के घेरे में नहीं जाना होता देश के घेरे में तो हो जाते हैं जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे भूलोक वैसे ब्रह्म छोटे देश एक देश को छोड़ना दूसरे देश को जाना कहां बनेगा परिचि में होगा जो टुकड़ा टुकड़ा होगा उसमें होगा व्यापक है वहां पर एक देश होता नहीं है ये देश को छोड़ना वो देश को पकड़ना होगा नहीं ब्रह्म प्राप्त होगा तो समस्ती ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा एक ब्रह्म तो समस्त ब्रह्म समस्टिप व्यापक रूप है, है। न देश परिच्छेद उसको देश परिच्छेद दे के द्वारा प्राप्त करने होती नहीं है ये कोना छोड़ेगा वो कोना पकड़ेगा ऐसा नहीं होता वहा यदि देश परिचिन ब्रह्म यदि ब्रह्म भी देश परिचिन हो जैसे ब्रह्मलोक आदि एक देश में है यहां ब्रह्म नहीं है दूसरे स्थान पर है और जहां ब्रह्म लोक हो वहां भूलोक नहीं एक है एक दूसरे का अभाव दिखता है ये परिछन्न है एक दूसरे के भेद आ जाता है इनमें किन्तु ब्रह्म अगर देश परिचिन ब्रह्म भी हो तो क्या स्थिति आनी चाहिए ब्रह्म में यदि ही देश परिचिन्न ब्रह्मश्त यदि देश परिचिन यदि हो ब्रह्म देश परिचिन्न नहीं है मान विपरीत करके बोलते यदि ऐसा हो तो क्या स्थिति होगी कहते हैं मूर्त द्रव्यवत जैसे मूर्त द्रव्य होते हैं जितने भी जैसे हमारा शरीर मूर्त द्रव्य है एक देश में दूसरे देश में नहीं है ये जो मकान आदि हैं जितने भी हैं एक देश में तो दूसरे देश में नहीं है मूर्त द्रव्य जितने भी हैं मूर्त द्रव्यों के समान आद्यंतवध आदि अंत वाला होगा जो मूर्त होगा वो उत्पत्ति विनाश वाला होगा आदि और अंत आदि माने उत्पत्ति और अंत माने विनाश ब्रह्म आदि अंत वाला होने लग जाएगा जैसे मूर्त द्रव्यो की स्थिति होती है माने उत्पत्ति विनाश वाले होते हैं तो ब्रह्म भी ऐसा होगा यदि देश परिचिन्न हो तो क्योंकि मूर्त द्रव्य जो होते हैं वो देश परिछिन्न होता है वो जो देश परिचिन होगा वो मूर्त द्रव्य में देखा गया क्या होता है आदि अंत वाला होता है उत्पत्ति विनाश वाला होता है ब्रह्म भी ऐसा होने लग जाएगा किन्तु ऐसा ब्रह्म नहीं दूसरा अन्यश्रिताओं जो मूर्त होगा अन्य में आश्रित होगा अपने आप पर रह नहीं पाता जैसे अभी हम भूतल में आश्रित है ये शरीर हमारा अन्य में आश्रित है जो मूर्त द्रव्य होता है अन्य में, में आश्रित होता है अपने से भिन्न में आश्रित होता है ब्रह्म में भी स्थिति आने लग जाएगी अगर देश में हो तो तीसरी बात सवयम जो मूर्त द्रव्य होता है सावय होता है एक एक कोना होता, होता है उसका टुकड़ा टुकड़ा होता है ब्रह्म में भी यह दोष आने लग जाएगा चौथा अनिद्यम जो मूर्त द्रव्य होगा अनित्य होता है तो मूर्त द्रव्य होता है तो अनित्य होता है ब्रह्म भी अभी यदि देश परिचिन हो मूर्त द्रव्य समान हो क्या हो जाएगा अनित्य होने लग जाएगा ये दोष आएगा दूसरी बात जो मूर्त द्रव्य होगा कृतक, वो कृतक होगा कार्य होगा कार्य होता है वो ठीक अगर देश परिचिन्न ब्रह्म को मानेंगे तो भी कार्य कोटी में आने लग जाएगा इसलिए ब्रह्म कभी देश परिचिन्न नहीं है वो समस्त है व्यापक है सर्वत्र है ऐसा ब्रह्म नवितुम इस प्रकार के ब्रह्म हो नहीं सकता है मूर्त द्रव्य का समान जैसे आद्यन्तव अनाश्रित्व सवैवत्व अन्यत्व कृतकत्व इत्यादि दोष नहीं आ सकता ब्रह्म में क्यों ऐसे धर्म देश परिचिन्न है ही नहीं, नहीं ब्रह्म अतः तत्प्राप्तिश्चर नैव देश परिचिन्ना भविष्य इसलिए जो तत्प्राप्ति में ब्रह्म की जो प्राप्ति होगी देश परिचिन्न हो नहीं सकते देश परिचिन प्राप्ति नहीं है अतः तत्प्राप्तिश्च तत्प्राप्ति होने ब्रह्म प्राप्ति जो ब्रह्म की प्राप्ति है वह नैव देश परिचन्न भवित में देश परिच्छिन्न होना संभव नहीं है अभी ब्रह्म प्राप्ति माने वास्तव में ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं है ब्रह्म पहले से प्राप्त है अप्राप्त की प्राप्ति अपने से भिन्न देश में हो और अप्राप्त हो उसकी प्राप्ति होती है स्वयं है वह क्या प्राप्त हो पहले से प्राप्त है क्या प्राप्त कहा जाए वहां प्राप्ति कहना भी नहीं बनता वास्तव में वहां अविद्या की निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म प्राप्ति कहा जाता है वास्तव में होता अविद्या की निवृत्ति आत्मज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो पहले से ही है जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट तो उसके प्राप्ति करना नहीं होता प्राप्त है अपने पास ही है पहले से किंतु भगाने के लिए टॉर्चर जलाना पड़ता है घाट मिल गया बोलते हैं घाट तो पहले ही मिला हुआ क्या मिलना उसको अधेरा भगाना है काम क्या है वहां अधेरे को भगाना प्रकाश का काम है ठीक इसी प्रकार जो ज्ञान रूपी प्रकाश है अविद्या की निवृत्ति के चरितार्थ होता है ब्रह्म प्राप्ति में नहीं ये बोलते हैं अति वास्तव में तो अविद्यादि संसार बंधन अपनयन में मोक्षमति जो अविद्यादि संसार है संसार रूपी बंधन है उसको अपनयन करना हटाना ही मोक्ष मानते वेदांति लोग वास्तव में वो मोक्ष मे ब्रह्मविध जो ब्रह्मविद्ता लोग हैं मोक्ष शब्द का अर्थ ये करते हैं अविद्यादि जो संसार है उसको हटाना किसी को मोक्ष मानते हैं न तो कार्यभूतम ब्रह्म प्राप्ति कोई कार्य नहीं ज्ञान का फल नहीं समझ रहा ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति होगी ब्रह्म कार्य हो ऐसा मत समझना अविद्या की निवृत्ति करना ही मोक्ष मानते हैं ब्रह्मविद्याल वास्तव में आत्मज्ञान से आत्मा की प्राप्ति नहीं होनी है आत्मा पहले से अपना स्वरूप ही है क्या प्राप्त करना उसको प्राप्त करना बनता ही नहीं प्राप्त उसको किया जाता अपने से भिन्न हो और दूर देश में हो उसको प्राप्त करना होता है और स्वयं को क्या प्राप्त करे कौन करेगा नहीं वहां तो जो भ्रम हो गया था अविद्या के कारण शरीर आदि में आत्मबुद्धि हो गई थी उसको हटाना है आत्मज्ञान से अपनी पहचान से इसमें होता है कार्य अविद्या की निवृत्ति और बोल दिया जाता है ब्रह्म प्राप्ति वास्तव तो में ब्रह्म प्राप्ति ने ब्रह्म पहले से प्राप्त है, है। न तो कार्य कहा तीन नंबर टिप्पणी तद भी ना आत्मा अतिरिक्त इतिहास नो जो अविद्या की निवृत्ति है ना अपनान करना वो भी आत्मा से अतिरिक्त नहीं है वो भी आ, आत्मा से भिन्न नहीं है न तो इत्यादि इत्यादि शब्दों से कहा टीकाशन तो ज्ञानी के जो मृत्यु में ज्ञानी कहा जाता है चर्चा ये कहा था वो दीपक के निर्वाण के समान होता है हाँ। अथवा घट घट को तोड़ देने पर घटाकाश जिस स्थिति में होता है घटाकाश के समान हो जाता है माने आना जाना नहीं होता जो घटाकाश जिसको बोलते हैं वो महाकाश ही था घट तोड़ेगा तो महाकाश रूप में दिखाई देगा कहीं यहां से जा करके महाकाश में मिलेगा ऐसा नहीं होता घट बनने के पहले महाकाश था उसको क्या बोलते थे पहले महाकाश ही बोलते थे आकाश ही बोलते थे उस स्थान पर आकाश था जब घट रूपी उपाधि बनाई बिट्टी के दीवार बना दिया तो हम उसको नाम बदल दिए घटाकाश बोलने बोले लग गए वो तो आकाश है नहीं किया घट पैदा होने पर वो पैदा हुआ है जो पैदा होना नाश होना उपाधि का काम है आकाश का नहीं आकाश पहले से था न उत्पन्न हुआ न ना उसका नाश ही होगा नाश उपाधि का होना घट का नाश होना है ठीक है इसी प्रकार अथवा दीपक की बूझना दीप भगवान एक तेज है तेज है तो तेज क्या क्या होता है नाश नहीं होता वो तो अपने मुख्य तेज में समि तेज में लीन हो जाना है जा रहा है कहा प्रदीप निर्माण कहा था प्रदीप जो प्रदीप पाने तेज जो ज्वाला ज्वाला किसके कारण से वो ज्वाला दिखाई पड़ रही है बत्ती के कारण से जो धागा तेल और धागा के वजह से वो ज्वाला दिख रहा है इस स्थिति तेल और धागा वहां उपाधि बने हुए हैं तो जिसको बत्ती बोल रहे हैं आप दीपक बोल रहे हैं दीपक माने ज्वाला प्रदीपस्य बर्तीकृत अवच्छेद धोसे है जो उसका अवच्छेदक करने वाला था कौन बर्ती मैंने जो धागा जिस धागा के कारण वो दीपक नाम दिया था आपने उसको एक तेज को दीपक कहा था उसके पहले भी तेज था बर्तीकृत बर्ती कहते जिसको आप बत्ती बोलते है ना धागा जो जिसमें दीपक जलता है जिसमें धागा में उसको बढ़ती कहते हैं संस्कृत प्रदीप से बर्ती कृत अवछेदे तो जो धागे की वजह से होने वाला जो धर्म था उसका नाश होने पर धागा नष्ट हो गया तेल नष्ट हो गया होने पर यथा तेल सामान्य पति सा, माने एक सामान्य तेज रूप में पहुंचना उसे तेजी होना है वो पहले भी तेज रूप में था अभी भी तेज रूप ही होना है कोई तेज सामान्य को विशेष तेज के रूप में दिखाई दे रहा था भरती जो भर्ती आदि के कारण ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना अंतकरण रूपी उपाधि के कारण से जीवत्व तो भास रहा था ब्रह्म होते हुए भी अब्रम्ह भाष रहा था किन्तु अंतकरण रूपी उपाधि को विनाश कर देने ब्रह्म भाव में होना कहीं आना जाना कुछ भी नहीं न ये पैदा हुआ है न मरेगा पैदा भी नहीं हुआ मरेगा भी नहीं वो पैदा होने वाले नष्ट होने वाले उपाधि अंतकर्ण है के पैदा होने से इसकी उत्पत्ति जैसे हम भान करके जैसे घाट उत्पन्न होता है तो घटाकाश पैदा हो गया लगे आकाश थोड़ी पैदा होगा तो वहां आकाश पहले से क्या पैदा होना ठीक इस प्रकार है ये बताया आगे जो स्मृति में कहा था ज्ञानियों की गति कैसी होती है शकुन इनाम आकाश है जली बार चरस पदम यथा पद तो न दृश्यता तथा ज्ञान गति कहा कार्य जो पैर रखते हैं ना उसका जो प्रतिबिंब माने आपका धूल धूल में जो कच्चे सड़कों में प्रतिबिंब पड़ता है माने प्रतिबिंब होना माने छाप आपके पद का चिन्ह पड़ना उसको पद कहा यहाँ पदम माने पाद्यास प्रतिबिंबम न दृश्यता अभावा था। क्योंकि जैसे पक्षियों का पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता आकाश में उसी प्रकार ये ज्ञानियों का भी कहा चले जाते हैं पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता अज्ञानियों का तो पता लग जाता है स्वर्ग गया या नरक गया बोलते हैं कि तो नहीं दिखाई पड़ता जाना ही नहीं इनको न तस् प्रहला उत्क्रामी यात्रा समझ नहीं इत्यादि कहा था अनध्व का अध्व अपारिष्ण कहा था पार जाने के इच्छुक कहा से पार जाना तो ठीकाकार बोलते हैं संसार अध्वा नाम पारिष्णवा संसार मार्गों से पार होना चाहते हैं संसार रूपी जो मार्ग है संसार मार्ग तीन है एक तो ब्रह्मलोक के तरफ उत्तरायण मार्ग बोलते हैं एक स्वर्गलोक के तरफ जाने वाला दक्षिणायन मार्ग बोलते हैं, शास्त्रों है शास्त्रों में और एक तृतीय मार्ग तो नर भोगने के मार्ग है नहीं। संसार मार्ग माने ब्रह्मलोकादि की भी जाना नहीं स्वर्ग आदि भी जाना नहीं नरक आदि कोई कर्म ऐसा न तो निशिध कर्म किया तो न ऐसे स्वर्ग आदि के साधन कोई भी नहीं किया ऐसे जो व्यक्ति है उनका पार जाने की चुप पारय समाप्छ समाप्ति काम इनको पार जाना चाहते मने पार माने क्या है समाप ही संसार मार्ग को समाप्त करना चाहते हैं जो लोग अब संसार मार्ग में जाने नहीं चाहते समाप्ति काम अनुखा भगवंती थक तो मार्ग में जाने वाले नहीं होते अब संसार जो नहीं चाहते हैं संसार से जो थक गए जहां भी गए जन्म लिया जन्म लेने से दुखी दुख भोगना पड़ा किसी भी शरीर में कोई भी सुख नहीं है किसी को भी नहीं है हम सोचते हैं हम ही दुखी हैं किंतु तो? संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं मिलेगा कोई भी सुखी नहीं मिलेगा कबीर जी तो साफ साफ शब्दों में बोलते हैं तहन धरी सुखिया काउ ने देखा जो देखा सु दुखिया तहु हमारे शरीर शरीर ठहरी कोई भी सुखी नहीं देखा जो भी देखा दुखी देखा कबीर जी का शब्द तो वाला ध्वका बहुत इतर माने वो मार्ग वाले नहीं होते हैं जो संसार से पार जाने की इच्छुक होते हैं उनके पास ज्ञान है ज्ञान के कारण मार्ग में जाने वाले नहीं होते हैं ऐसा कहा टिप्पणी चार की है ना संसार अध्वान सप्तमी अभिप्राय जो तो संसार अध्वार दिया है ये सप्तमी के अर्थ में संसार मार्गो में ऐसा अर्थ है ऐसा लेना है सप्तमी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है ऐसा कहा ठीक है हमें कहते हैं आगे तर्क तो यह व मोक्ष वक्तव्य तर्क से भी यही सिद्ध होता है उनका मोक्ष यही होता है तर्क से भी यही तर्क का तर्क देने जा रहे हैं तर्को तो भी तर्क से भी सिद्ध होता है युक्ति तर्क मान युक्ति युक्ति से भी सिद्ध होता है कि यह मोक्ष उनका मोक्ष तो यही होता है ज्ञानी होगा कोई स्वर्ग आदि जाना नहीं नर्गादि जाना नहीं ब्रह्मलोकाधि जाना नहीं यही मुक्त हो जाता ये कहा।, कहा क्या कहा देश परिच्छि गति संसार विषय है तर्क दे रहे जो देश परिचन्न गति हो कहीं जाता हो कहीं वो संसार को विषय करेगा चाहे ब्रह्मलोक भी संसार से बाहर नहीं है गीता के अष्टम अध्याय में कहा आ ब्रम्ह भूनालोकर्जुन अर्जुना मांगो फिर तो कौन ते पुन ब्रह्मलोक तक जितने भी हैं जहां भी जा, जाएगा वो पुनरावृति है आ, मेरे को जो प्राप्त करेगा फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी उसकी मेरे को माने आत्मा वो आत्मरूप से भगवान बोल रहे है। तो देश परिच्छिन्न है भी गति संसार विषय भाष्य में तर्क दे रहे थे भाष्यकार देश परिचिन जो गति होगी वो संसार का विषय करने वाली है क्यों परिचिन्न साधन साध्यत्व तो देश किससे मिला आपको कोई साधन करके मिला ब्रह्मलोक मिला चाहे स्वर्गलोक मिला साधन वो साधन आपके कैसे थे व्यापक साधन थे परिचन्न साधन थे परिचन्न साधन के द्वारा साध्य है वो परिचिन साधन के द्वारा साध्य होने के कारण वह गति संसार में विषय करने वाली गति फल वैसा है ब्रह्म तो समस्तत्वात्म देश पर छेदे ब्रह्म समृष्टि है व्यापक भ्या, है विभु है वह देश परिछिन्न करके जाना नहीं होता ब्रह्म में यहां एक कोना छोड़ दिया वो कोना जाए ब्रह्म यही है वहां क्यों जाएगा सर्वत्र है जाना नहीं होता यदि ही देश परिचिन ब्रह्मचार यदि ब्रह्म भी देश परिचिन्न हो एक देश में हो दूसरे देश में न हो ऐसी स्थिति हो ऐसी स्थिति में चार चार दोष दिखाया जाता है ब्रह्म में दोष आने लग जाएगा क्या दोष जैसे मूर्त द्रव्य होता है परिचिन्न होता है जो मूर्त द्रव्य है हमारा शरीर आदि है मूर्त द्रव्यो तो में परिचिन्न है परिचिन वस्तु में दोष आते हैं क्या क्या आते हैं एक तो आद्योषिन्न होगा वो उत्पत्ति विनाश धर्मशुक्त होगा ब्रह्म में ऐसे होने लग जाएगा दोष आएगा ब्रह्म में दूसरा अन्यश्रित अन्यश्रित होगा अन्य में आश्रित होगा तीसरा सावय होगा चौथा अनित्य होगा पांचवा कार्य होगा मूर्त में ऐसा है तो ब्रह्म में भी दोष आने लग जाएगा अगर ब्रह्म भी देश परिचिन्न हो तो ये तर्क दे रहे थे भाषिका ये कहा न तो एवं विदम ब्रह्म भी तुम थे ब्रह्म इस प्रकार के नहीं है देश परिचिन नहीं है देश परिचिन्न न होने के वजह से यह सब दोष नहीं आएगा ब्रह्म वो समझता है व्यापक है ये कहा अतः तत्प्राप्तिश्च नैव देश परिच्छिन्न भवित होता इसलिए ब्रह्मप्राप्ति प्राप्ति देश परिचिन्न नहीं हो सकती ब्रह्म जब सर्वत्र है तो ये देश को छोड़कर वो देश में जाना ऐसा नहीं बनेगा ब्रह्मप्राप्ति के लिए इसलिए वो होते हैं अनद्वगापारिष्ण ये कहा वो संसार में जाने वाले नहीं होते है। मार्ग नहीं होता उनका किन कहा मोक्ष तो मोक्ष मु, लोग हैं उनके मार्ग नहीं होता ये कहा अभी जब वास्तव में ये भाष्यकार ने और तर्क के बोला था वास्तव में ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं है केवल अन्यत्र जाने वाला शब्दों को अन्यत्र प्रयोग कर दिया है अविद्या की निवृत्ति मुख्य काम है यार ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं ब्रह्म स्वतः अपना स्वरूप क्या प्राप्त करना उसको यहां तो अज्ञान की निवृत्ति करना ज्ञान का काम है क्यों वो होती है अज्ञान की निवृत्ति बोला जाता का है ब्रह्म प्राप्ति बोला जाता है लास्ट में ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म पहले से अपना स्वरूप ही है क्या प्राप्त करना प्राप्त तो उसको किया जाता है अपने से भिन्न हो और माने दूर देश में हो तब प्राप्त करना होता है स्वयं है और समीप है जिससे समीप को क्या प्राप्त करना प्राप्त है वो ऐसी स्थिति है अविद्या की निवृत्ति जैसे कंठ सामीकर न्याय बताते हैं गले का हार खो जाता है खोना माने गले में हार होता है भूल भूल से खोया हुआ होता है व्यक्ति भूल गया भूल गया तो कोई व्यक्ति जानकार व्यक्ति बोलेगा अरे तेरे गले में पड़ा है और क्या होगा वो भूल भुलैया समाप्त तो होना है वास्तव में कहता है, मिल गया मिल गया वास्तव में मिला हुआ ही था हार पहले से मिला था किंतु वो जो भूल भुलैया समाप्त तो होना जो अज्ञान हार संबंधी जो अज्ञान था उसकी निवृत्ति होना यह है वहां पर हार मिलना मैंने हार तो मिला हुआ है क्या मिलेगा ठीक इसी प्रकार है वास्तव में ब्रह्म प्राप्ति शब्द का प्रयोग अविद्या निवृत्ति में चरित होता है यह तर्क से सिद्ध होता है, है। आगे मंत्र है वैज्ञानिक स्थिति कैसी स्थिति हो जाती है आत्मवेदता हो गया उसकी स्थिति क्या आप कहते हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवास्त सर्वे प्रतिदेवता सु चदश दे प्रतिष्ठा देवास्वे प्रतिदेवता इसकी व्याख्या होगी प्रश्नोपरिषद प्रश्ट के शास्त्र प्रश्न के समय में लता कला पंचदश प्रतिष्ठा पंद्रह कलाएं सोलस कला पुरुष की चर्चा होगी वहां सोलह कला वाला व्यक्ति को जानते हो करके ऐसा सुकेशा जी को किसी ने पूछा था उसी सुकेशा ऋषि जो है पिपलाद ऋषि से प्रश्न करेंगे वहां महाराज भरे सोलह कला वाला पुरुष के बारे में बताए आत्मा सोलह कला से युक्त है आत्मा को सोलह कला पुरुष कहा गया है इसका इसकी व्याख्या होगी प्रश्नों तो सोलह कलाएं क्या होती है पहले उसने क्या कहा क्या स्राणा ऐसा शब्द आएगा वहां प्राण की सृष्टि की एक कला है वो उसके प्राणार्थ श्रद्धा श्रद्धा की सृष्टि की फिर खम बाई ज्योतिराप पृथ्वी पांच भूतों की सृष्टि हो गई सात कला हो गए पृथ्वी के बाद में इंद्रियम इंद्रिय बनाया फिर अन्न बनाया फिर अन्न बनाने के बाद में सामर्थ्य वीर सामर्थ्य बनाया सामर्थ्य होने के बाद में तप तप के बाद मंत्र मंत्र के बाद कर्मा, कर्मा के बाद में लोक लोक के बाद नाम तत्त्व नाम दिया इसे सोलह कलाओं की चर्चा है जो सोलह कला से युक्त था वो व्यक्ति अकेला हो जाता है ज्ञानी जो होगा सोलह कला अज्ञान अवस्था में सोलह कला से युक्त था प्राण आदि सोलह कलाएं थे इसके साथ अब आगे अकेला हो जाता है गता कला पंचतश पंद्रह कलाएं चली जाती उसकी एक रह जाता है क्या रह जाता है नाम कई महापुरुष चले गए कब के चले गए आज भी कहते हैं वो महापुरुष थे नाम लेते हैं नाम कुछ काल तक रह जाता है वशिष्ठ आदि ऋषियों का कब जाना हुआ पता नहीं। अपने स्वरूप में लीन हो गए फिर भी आज भी नाम है उनका एक कला रह जाता है रह जाती है बाकी पंद्रह कलाएं समाप्त हो जाती है वो ज्ञानी के भी अरे अमुक महात्मा थे ऐसा कुछ काल तक लोग चर्चा करेंगे एक कला रह जाती है शरीर शरीरपात काल में उस ज्ञानी का एक ही शेष रहेगा बाकी का तो सोलह कलाएं रहेंगे ही सबका सभी रहेंगे ज्ञानी का एक ही कला से बचना है बाकी नहीं नाम बच जाता है कुछ दिन तक अनंत नाम ऐसा आया हुआ है में। है नहीं होता बहुत समय तक रहता है तो गता गला पंचदशा प्रतिष्ठा गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा अपने अपने कारण में प्रतिष्ठा माने अपने अपने कारण जहां जहां से आए थे वही वही लीन हो गए जहां सहा आकर के शरीर बना था वही वही समय प्रतिष्ठित हो गए अपने कारण ले, ज्ञानी की स्थिति पंद्रह कलाएं चली जाती है अपने आप हाँ। देवास सर्वे प्रतिदेवताशु इंद्रियों को उपकार करने के लिए आदित्य आदित्यादि देवता अनुग्रह कर रहे हैं, जब यहां से आदित्य उपकार करना छोड़ दे तो हो जाएगी देखना बनेगा नहीं प्रत्येक इंद्रियों में तत्त देवता उपकार कर रहे है देवास्थ सर में जितने देवता हैं इंद्रियों में बैठने वाले देवता हैं क्योंकि इंद्रियां तो स्वयं वो पंद्रह कला में आ जाती है अलग से है ही नहीं तो जितने अधिष्ठात्री देवता थे इंद्रियों के उपकार देवता थे वो अपने अपने देवताओं में देवता चले गए जैसे आदित्य से आकर के यहां बैठा हुआ ज्योति वो ज्योति आदित्य में चली गई ऐसा ऐसा सब चले जाते हैं ज्ञानी में कर्माणी और कर्म जितने भी संचित आदि कर्म है प्रारंभ भोक्ष गया शनिपात काल तक प्रारंभ करो तो भविष्य समाप्त हो गया संचिता जितने कर्म हैं वो भी विज्ञानमय और विज्ञान में आत्मा जो बुद्धि प्रधान आत्मा है जो जीवात्मा तो बुद्धि प्रधान आत्मा को विज्ञान में आत्मा कहा है सब परे अव्य सर्वे एक ही बहनती परम अव्यय तत्व तो जो परमात्मा है सबके ये सबके सब, ए, सब एक हो जाते हैं या भेद नहीं रह जाता सब एक ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं ज्ञानी के भेद हो जाता है भेद नहीं रहता एक ही भवन एक ही हो जाता है सर भाष्य में कहते हैं किंच मोक्ष काले जिस काल में देहपात होगा इसका ज्ञानी का मोक्ष काल शरीर से मुक्त होने की अवस्था तो किंच मोक्ष काले मोक्ष काल में यह देहारंभिका कला यह शरीर को बनाने वाली जो कलाएं थे प्राणादि कला जो 16 कलाएं हैं वैसे एक नाम तो रह जाएगा कुछ दिन तक अमृत महात्मा जी ब्रह्मलीन हो गए अमृत महात्मा जी ऐसे थे बोलते नाम रह जाता है तो नाम को छोड़ करके बाकी जो 15 कलाएं हैं इन कलाओं की चर्चा होगी प्रश्नोपरिषद में ष्ठ प्रश्न में इसकी पूर्ण व्याख्या होगी वहां ये मंत्र भाग है मुंडक इसी के व्याख्या भाग है ब्राह्मण भाग है प्रश्नोपरिषद वहां व्याख्या मिल जाएगी कथा कला पंचदशा प्रतिष्ठा का जो पंद्रह कलाएं थे सबके सब अपने सब अपने प्रतिष्ठा में लीन हो गए प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा जिसमें जा करके स्थित हो जाता है जैसे घट के प्रतिष्ठा मिट्टी है मिट्टी भी स्थित है घट ऐसी स्थिति है तो ऐसे ही सबके सब अपने कारणों में लीन हो गए और देवास सर्वे ये इंद्रियों के उपकार करने के लिए आयी हुई जो आदित्यादि देवता थे वो भी सब के सब प्रतिदेवता से उन देवताओं में वापस चले गए ज्ञानी के मृत्यु काल की बात कर रहे हैं कर्माण विज्ञान महस आत्मा कर्म जितने भी संचित कर्मादि जितने भी हैं और विज्ञान में आत्मा बुद्धि प्रधान जो आत्मा जिसको जीवात्मा बोलते थे या। सब के सब परे अव्यय सर्वे परे अव्यय एक ही सबके सब ये सबके सब, सब परम जो अव्यय तत्व है विरासत तो परमात्मा में एक हो जाते हैं एक आवास में कहते हैं इंच मोक्ष काले मोक्ष काल में यह देहारंभिका कला देह को आरंभ करने वाली जो कला है थे जिससे देह पैदा हुआ था जो कला है प्राणाद्य प्राणादि कला है प्रश्नो परिषद ये सब बताए गो हाँ स्राणम अश्ली प्राणा श्रद्धा खम बायु पृथ्वी और अन्नम इन्द्रियाणी अन्नम वीरियम तपो मंत्र आगे लो कहा लो के सुनाम ऐसा अच्छा, आएगा प्राण से लेके नाम तोल कला ऐसा वह दिखाएंगे देहारम्भिका जो कला थे प्राणादि कला वो जो कलाएं हैं स्वाम स्वाम प्रतिष्ठा कथा अपने अपने कारणों में चले गए माने ये उस आत्मा के साथ जाने वाले नहीं है सब अपने कारणों में लीन हो गए स्वम स्व कारण कथा भगवती अपने अपने कारण में गए हुए वो जाते हो चले जाते हैं। जहां जहां से आए थे वहीं वहीं चले जाएंगे प्रतिष्ठा बहुवचन जो प्रतिष्ठा है का बहुवचन है अपने अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त करके बहुवचन समझना मत समझना उसको पंचदश पंचदश संख्या का कितने कलाएं तो पंद्रह कलाएं चले गए कहते पंचदश संख्या का या अंत्य प्रश्न परिपठिता जो प्रश्नो परिषद के जो अंतिम प्रश्न है सुकेशा जी का प्रश्न है पिपला दृषि के पास प्रश्न है वो अंत्य प्रश्न प्रश्नो परिषद में जो अंतिम प्रश्न है प्रश्न, पठित है कला अंत्य प्रश्न पर पठिता अंतिम प्रश्न जो प्रश्नो परिषद के अंतिम प्रश्न है षष्ठ प्रश्न जो सुकेशाह जी पूछते हैं पिपला ऋषि को यहां तो अंगीरा ऋषि और सौम्य का संवाद दिखाया है यहाँ मुंडक किंतु तो प्रश्नो परिषद में वहां ये प्रश्न आप उठाएंगे सुकेशा वहां पिपला उत्तर देने वाले होंगे ऐसा दिखाएंगे अन्य प्रश्न परिपेटिता प्रसिद्ध ये प्रसिद्ध कलाएं है पंद्रह कला है अपने अपने कारो में नाम रह जाता है ऐसा तो सब चले गए पंचतश संख्या का में एक नंबर टिप्पणी है तो वहां तो सोलह कलाओं की चर्चा है प्रश्नो परिषद में तो यहाँ पंद्रह कला के अपने कारणों में लीन की चर्चा कर दी यहाँ यहाँ पंद्रह कला बोलना और इसी व्याख्या में सोलह कला दिखाना है कैसे वहां सोलह कलश पुरुष की चर्चा होगी तो का ये टिप्पणी लिखते हैं अनंतो भाई नाम है नाम अनंत है अविनाशी है ऐसा कहा है श्रुति बहुत काल तक नाम रह जाता है व्यक्ति चला जाता है नाम रह जाता है रावण का भी अभी तक नाम है त्रितायु की बात थी राम की भी चले गए किन्तु नाम अभी भी है अनंत नाम अनंत काल तक नाम रह जाता है ऐसा नाम के लिए ऐसा कहा इसलिए वो सोलह कला में से एक कला रह जाता है ज्ञानी का एक कला रह जाती है क्यों तो काफी दिन तक लोग चर्चा करेंगे कि हम महात्मा थे ऐसे महात्मा यहां थे ऐसे महात्मा थे ऐसे चर्चा करते हैं जैसे कृष्णाश्रम जी गंगोत्री में बहुत एक अच्छे संत हो बहुत साल हो गया शरीर छुटा है फिर भी अभी भी लोग चर्चा करते हैं कृष्णाश्रय भी की से करते हैं इतने बड़े तपस्वी संता इस उत्तराखंड में कोई आगे तो होगा नहीं गंगोत्री जैसे में रहना कोई अग्नि का सेवन नहीं करना कपड़ा नहीं नंगा धड़ंगा रहना ऐसा कोई पात्र नहीं भिक्षा के लिए रखना नहीं पंडे लोग जाते थे बोले वो, वो पार रहते थे तो वो पत्थर में डाल देते थे वही वो खाते थे ऐसा इतनी कठोर तपस्या उनकी जीवन में ऐसी तपस्वी थे वो कृष्णा सर तो ऐसे अभी भी नाम है तो ये अनंतम भाई नाम श्रुति है ऐसी श्रुति मुक्त वामदेवादिमदेवादेर नाम अनुवर्त है मुक्त पुरुष वामदेवादि मुक्त हो चुके हैं किंतु तो अभी भी उनका नाम के अनुवर्तन करते हैं लोग वशिष्ठ है वामदेव है विश्वामित्र आदि आदि नाम लेते हैं या कि बल्कि आदि का नाम लेते हैं तो नाम रह गया इसलिए कलाएं कलाएनों को कहा सोलह कला की चर्चा होगी प्रश्नोर में और यहाँ पर पंद्रह कला की चर्चा इसलिए है एक नाम को बचाया ये समझना पंद्रह तो अपने अपने कामों में चले गए नाम रह गया कुछ दिन नाम रह जाता है टिप्पणी कह रहे अनंत नाम एक स्तृति और स्मृति है कह अनदय नाम नाम अनंत है नहीं होता उसके अभिनाशी हो जाता है रह जाता है नाम रह जाता है इसलिए मुक्त बाम बाम नाम मुक्त पुरुष है, है। अनुवर्तन है नाम का से। तद व्यती इतिहास में इसलिए एक को छोड़ करके लिया यहाँ पंद्रह प्रश्नो परिष् में सोलह कला की चर्चा होगी किन्तु यहाँ पंद्रह कला कहा गता कला पंचदशा प्रतिष्ठा नाम जीवित रहता है तब तक अपने कारण में नाम लीन नहीं हुआ अगर नाम भी लीन होता था आगे वो उनके नाम नहीं लेते लोग इसलिए नाम रह जाता एक भाष्य में कहते है, आगे देवाश सर्वे प्रतिदेवता असुर कहा था उसके अर्थ करते हैं देवाश देहाश्रया चक्षरादिकरण स्था देवता जो कौन से देवता इंद्रादि देवता नहीं लेना वहां के जो देहाश्रय यहाँ इस हमारे शरीर में आश्रित जो ज्ञानी के शरीर में आश्रित देवता थे माने कहा रहते थे चक्षुरादि के उपकार करने के लिए तत्थ इंद्रियों के सहयोग हो करके रहते थे वो देवता देहाश्रया देवाश्च देवा देहाश्रया देह में आश्रय लेने वाले देवता चक्षुरादि करवस्था चक्षुरादि जो कर्ण है हमारे करणों में रह करके चक्षुरादि को उपकार कर रहे थे जो देवता सबके सब सर्वे सबके सब, सब प्रतिदेवता सु आदित्यादिशु आदित्यादि अपने अपने कारणों में जले गए जो जो अंश आदित्य से अंश आकर के चक्षु को उपकार किया था इत्यादि प्रतिदेवतासु आदित्यसु आदित्यादिशु कथा आदित्य आदि में गए हुए हो जाते हैं सबके सब कहा दो की टिप्पणी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा भूता देवता जो प्रतिष्ठित थे देवता यहाँ इंद्रियों में प्रतिदेवता सूर्यालय प्रतिदेवता को सूर्या वहीं से आए थे वही चले गए सब तो तो प्रतिष्ठान थे शक्ति हमशा व आदित्या से ही एक शक्ति आ जाते हैं शक्ति हमसे आकर के बैठते हैं वही अपने कारणों में चले जाते हैं वो ये कहा कहा समय हो गया है फिर करणे श्रीनाम देवा भद्रम पश्ये माक्ष चीर कुश्पी देवहिताजराय ओम शांति श